पेड़ पौधों में जीवन होता है। ये अभी प्रेण हाँ प्रेण ये प्रेण ये जो बात थी ये महावीर सा में ये कहे हैं कि भई पेड़ पौधे में जीव होता है ऐसा कहे हैं। महात्मा के रूप में और बाकी विज्ञानी लोग मेरे को हम सुभाष चंद्र बोस का कोई भाई था हाँ जगदीश चंद्र बोस वो हाँ वह बतावत रहीश भाई पेड़ बात कर रहे थे मन ऐसे अच्छे गोट करती एन तीन पांच पांच ये सब वो लोगों को बताया ठीक है भाई वो उन्होंने वनस्पति का भाषा सुन लिया आदमी का भाषा तो नहीं सुना ना बस इतनी बात आदमी का भाषा उनको सुनना नहीं है और झाड़ का भाषा सुन लिया <laughs> हमारे यहां कथा बनाना बनता नहीं है क्या ये तो आज की बात है प, पहले पत्थर को पत्थर बात किया है ये कथे ही लिखा है झाड़ बात किया है ये लिखे ही हैं पक्षी का बात तो हजारों लिखा है जानवरों का भाषा से आदमी पाठ सीखा है अब क्या चाहते हैं आप बताओ कुत्ते से बिल्ली से बंदर से और क्या है उसका उसका श्रीगाल तो को क्या कहते हो सियार से बहुत सारा सबसे जानवर में सियार को बड़ा चालक माने गए है कथा वो में ऐसा कहे हैं भाई तो बहुत जानवरों से आदमी बुद्धि सिखा है ऐसा कहते तो इस प्रकार की परंपरा को क्या करोगे वो उसी की उसी प्रजाति की एक आदमी है वो क्या नाम बताया क्या हाँ वो वो बताते वो झाड़ बात करता है झाड़ बात कर दिया ठीक है तुम्हारा बच्चों से क्या बात किया आपने वो तो लिखा नहीं झाड़ का बात सीख लिया ठीक हो गए तो इस ढंग की बात है तो हमने जो देखा है जो ये जितने भी वनस्पति संसार है ये शरीर है अपने आप के आपके शरीर मेरा शरीर गधे की घोड़े की कुत्ते की बिल्ली की और झाड़ पौधे की ये जितनी रचनाए है इन सब में प्राणकोषा नाम की एक चीज है का मतलब यह होता है सांस लेने वाली सूक्ष्मतम जो कीट हो सकता है उसका नाम है प्राणकोषा प्राणकोषा में प्राणकोषाओं में ये बहुत बड़ी भरी एक गुण देखा गया हर प्राण कोषा में प्राणसूत्र नाम की चीज होती है वही है कुल मिलाकर के सांस छोड़ना सांस लेने वाला और वो सास छेड़ने सास लेने का क्रिया के कारण से उसको प्राण कोषा हम नाम दिया अस्तित्व में जो एक सच्चाइया है सच्चाई से जुड़ी हुई भाव किसी भाषा में भी मनुष्य से मनुष्य को यदि पहुंचता है वो शुभ के अलावा दूसरा कुछ होता नहीं ठीक है यहाँ तक अपने को ठीक लगता है अभी अपन ये सोचने की मुद्दा है जो ये जो प्राण है प्राणकोषा से शरीर को जीव कैसा कह लिया इसी आधार पर हम आपसे कहता रहा लाइफ शेल तो नहीं कह रहे हैं इस आधार पर कहते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते यही उनमें मुख्य अंतर दिखता है बाकी सारे सारे चीज करीब करीब इतने झाड़ पौधे जैसे ही ठीक है पत्थर जो है ना अपना भोजन नहीं बनाता है यह अपना भोजन बना लेते हैं ठीक है ठीक है मान लिया ठीक तो कहना है ये प्राण कोषाएं जो है ये मूलतः एक प्रजाति की होती है उसमें प्राण सूत्र होता है रचना विधि होती है उस उस प्रजाति की बीज में वो रचना विधि सहित कोषाएं होते हैं उसके अनुकूल परिस्थिति में जो जितने भी रसायन द्रव्यों को चाहिए वो संप्राप्ति होने के पश्चात वो प्राणसूत्र अनेक कोषाओं में अपने को बदलता चले जाता है बढ़ाता चले जाता है इसको प्रजनन क्रिया माना जाता है एक प्रकार से प्राण कोष सूत्र में रचना विधि निहित रहती है कोषा में कोशा में प्राण सूत्र निहित रहता है हर प्राण कोषा में और फिर। बता रहे हैं ना बी बी बता रहे हैं तो क्या होता है ये हुआ बीजा की स्थिति होता है तो क्या होता है बीजा में प्राण सूत्र और रचना विधि संपन्न जो बहुत अच्छी जो जो वस्तु है एक बीजा के पूर्व रूप स्तुषी नाम की एक आकार रहता है कोई भी बीजा को फोड़ करके देखा जाए उसके अंदर वो जो पेड़ का एक बहुत सूक्ष्म सूक्ष्मतम स्वरूप बना बन करके रखा रहता है ठीक है उस स्वरूप में वो प्राण कोशाए वो सुख करके बने रहते हैं बीजा में सूखे हुए अवस्था में रहते हैं वो जिसको अभी फ्रिज में उसमें इसमें रखना चाहते हैं एक वर्ष वो बीजा में वो हर्ष तुषी वो सुरक्षित रहता है इस वर्ष का बीजा आगे वर्ष तक बिल्कुल कामयाब है हम लोग डालते ही हैं वो बीजा उगता ही है और उसमें से किसी पर, परसेंटेज नहीं भी उगता है मैंने सब बीजा डालने पर दो चार कम भी उगता होगा तो ये बात हम लोगों ने देखा थीक है ठीक है जो स्तुषी के रूप में होता है जी, स्तुषी में और प्राणकोषा में क्या अंतर होगा? क्योंकि स्तुषी स्तुषी का स्वरूप जो है ना झाड़ को छोटा छोटा छोटा छोटा करते करते है तो उसका एक सूजी के नोक के बराबर या सूजी के नोक के बराबर छोटा स्वरूप बनाने पर जो होता है उसमें वो प्राणकोषा सुख करके बैठा रहता है स्तूसी जो होती है वो तो आंखों से दिखती है, है? चने हाँ, का हाँ, वैसे हर बीज में रहता है वो काफी बड़ा होता है हाँ ठीक तो है ये मैं पूछना चाहता हूँ कि स्तुषि में एक ही प्राण कोषा होता है या कई प्राण कोषा हाँ वो, तो वो, वो वो बात है तो उसमें क्या रहता है एक से अधिक प्राण कोषा रहता मैंने वो वहाँ भी सेफ्टी मेजरमेंट है तो कई दस दस पांच पाँच बीस बीस कोषाओं से वो स्तुषी बना रहता है वो सुख करके वहां बैठा रहता है वो रासायनिक द्रव्यों को पा करके वो होने लगता है अपने जैसा प्रतिरूप बनाना शुरू करता है प्रतिरूप बनाना शुरू करने के बाद वो इतना स्पीड से बनाता है जितना स्पीड से वो झाड़ बढ़ना है उसी स्पीड से उसमें बनना शुरू कर देता है पहले वो जहां स्तुषी रहती है वहीं पहले एक को चार दस बनता है उसके बाद अंकुर होने के बाद उसका तने में वो ये, ये मल्टीप्लाई होता है प्रतिरूप बनना शुरू कर देता है, ऐसा व्यवस्था है अभी जितने भी झाड़ है उसका जो जो कोशावंग का प्रतिरूप बनता है वो तने में बनता है सारदार रसदार तने में ये प्रतिरूप बनता रहता है ऐसा है काम पुनः बीज बनता है बीज में पुनः निहित होते हैं इसका नाम है बीज वृक्ष न्याय ठीक है ऐसा बनी हुई महाराज हर बीजा की गति है। तो वो प्रश्न आ रही छूटा रह गया कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं है। जीवन नहीं है सांस लेने की सांस छोड़ने की प्रक्रिया है जीवन नहीं है ये सांस लेना सांस छोड़ने का काम प्राण कोषाओं का है शरीर को शरीर में भी सांस छोड़ना सांस लेने की प्रक्रिया होती है शरीर जीवन नहीं है कितना बड़े भारी बात बा, बैठा रहते, शरीर जीवन नहीं हवा तो एक प्रयोग किया गया है एक पेड़ छोटे छोटे पौधे लिए गए एक पौधे के पास एक दुखी आदमी जाता रहा या क्रोधित आदमी जाता रहा तो उसकी वृद्धि में दूसरे प्रकार का लक्षण देखा गया कम वृद्धि क्या क्या बोले एक पौधे को गमले में रखकर एक क्रोधित आदमी पानी देता रहा खाद देता रहा और उसकी वृद्धि कुछ कम है उतना ही पानी उतना ही खाद एक व्यक्ति प्रसन्न होकर दूसरे पौधे को दिया है तो उसकी वृद्धि कुछ ज्यादा होगी ठीक है ये सब ये, ये माना गया है की मनुष्य के भावों का प्रभाव पड़ता है करने वाली बात हम लोग कर रहे हाँ ठीक है इस प्रकार से कथाओं को बहुत सारे बात कहा गया है जो उसको जो हमारे मनोभाव के अनुसार झाड़ों को व्याख्यात करना अभी हमें हम बोलते रहे तो, तो दो, दो प्राण कोशाए कितने प्यार से एक दूसरे को समझते हैं, एक बैठा रहता है उसके बगल से वो कैसा बैठने के लिए चले जाता है प्यार से वो प्यार थोड़ी ही वहा रहता है उसका वो उसका एक नियति है उसको वो ही करना है दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता ठीक है ये जो है ना कथा बनाना हमारा कविता बनाना मनुष्य का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ठीक है तो प्राण कोषाओं से जीवन से बहुत दूर संबंध है प्राण कोषाएं रासायनिक द्रव्य से बनी हुई वस्तु है इसका मृत्यु होती है इसका मृत्यु का मतलब ये परिणत हो जाता है और होने में जीवित माने श्वास लेते हुए में भी देखा जाता है श्वास लेने में असमर्थ स्थिति में भी देखा जाता है जिसको मृतकोषा कहा जाता है ठीक हो गए इस ढंग के रहते हैं ये तो उसके बाद मृत कोषा के बारे में आते हैं जैसा बीज में कहते हैं जो उसके उसके अंदर जो कोषाए रहते हैं सुख करके रहते हैं सुखा हुआ स्थिति में वो कोषाएं रहते हुए रासायनिक द्रव्यों को पाकर पुनर्जीवित पुनः वो होश लेने योग्य हो जाते हैं मतलब बीज के कोषा शोषण नहीं करते कितना बढ़िया चीज है वो अभी फ्रिज करने की वगैरह बताते रहना सिस्टम वही है नाइट्रोजन में रखते हैं वो करते हैं कि वो इन, इनके अंदर भी वही वस्तु रहता है एक वर्ष तक वो प्रिजर्व करता है बोले साहब कोटलों का कोटलों पर जरूर रहता है वो नाइट्रोजन को आपको कहीं ना कहीं से लाना पड़ता है इसमें कुछ नहीं है हर वर्ष डालना कोटलों में उसमें बस ये जो कोषाएं जो है पुनः काम करने योग्य रहते हैं उसके बाद पुनः होता है उसी प्रकार से भी कृत्रिम जो ये गाय भैंस की जो गर्भाधान कराने की जो प्रक्रिया करते हैं वो भी उसके साथ भी वैसे ही कुछ रहता है हाँ बस, बस बस बस वो, वो कितना ठीक है तो वो वो कोई खास परेशानी नहीं है यदि वो सफलता से उस तकनीकी को संपन्न कर सके उसमें तकलीफ नहीं है ठीक है ना उसमें क्या देखा हमारे यहां गायों के साथ उस प्रकार की प्रक्रिया करा करके देखा गया तीन तीन बार फेल हो गया उसके बाद तो उसके विशेषज्ञ हैं उनको बुलाए गए दिखाए गए वो कहते हैं वो, गल, वो गलत हो गया वो आर्टिस्ट हाँ वो जो टेक्नीशियन है वो सही नहीं है वह नहीं तो मटेरियल सही नहीं है ऐसा कह कहके चले जाते हैं अब किसको पकड़े हैं